मुलान एक मर्तबा ये हुआ हैनचीन में फाज़हाउ रहता था वो शाही फौज का सिपाही था उसकी बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम था मुलान मुलान को अपने वालिद का बख्तरबंद बहुत पसंद था वो हमेशा उसे पहन आईने में खुद को देखकर इत्राती ओ मुलान तुम ये क्या कर रही हो अब्बा मैं आपके तरह एक ज क्योंकि खातूनों पर जंग में लड़ने की पाबंदी है मेरी बच्ची उन्हें चोट लग सकती है उन्हें घर की निगहबानी करनी पड़ती है पर खातूनें भी मर्दों की तरह ही कामयाब हो सकती हैं हाँ मेरी बच्ची पर एक खातून को जंग में शिरकत करने की इजाजत नहीं मिलेगी ایک دن حین چین کے شہنشاہ کو خبر ملی کہ ہنس ان کی فوج پر حملہ کرنے والے ہیں ہنس کی رہنمائی ایک بہت ہی ظالم جنگچو شانگیو کر رہا تھا جو ان کی زمین چھیننا چاہتا تھا ہماری فوج اتنی بڑی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر گھر سے کم سے کم ایک فرزند اس جنگ میں لڑے دادات جتنی زیادہ اتنا بہتر فارن ہی یہ خبر سب طرف پھیل گئی और हर घराने से एक-एक रुखन को पहाड़ों पर भेजा गया सिपहसालार के नीचे जंग की तालीम हासिल करने को पर पीछे मुलान के घर में एक हादसा हो गया आ, मुझे जाना होगा ये शहंशाह का हुक्म है पर आपकी सेहत नासाज है आप जंग कैसे लड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लोग मेरे मुल्क को मेरी जरूरत है मैं कल ही रवाना नहीं, पर अब्बा इतने बीमार हैं। पहाड़ का सफर बहुत खौफनाक है। वो कभी भी सिपाही सलार तक पहुंचने में कामयाब नहीं होंगे। मेरा मुल्क खतरे में है, और मैं अपने वालिद को ऐसा नहीं करने दे सकती हूं। मुलान हार मानने वाली नहीं थी। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। मैं पहाड़ों पर जंग की � मुझे माफ करना बा मैं जानती हूँ कल सुबह आप बहुत नाराज होंगे पर मैं आपको नहीं सकती नहीं अपने मुल्क को शिकस्त होते देख सकती हूँ आपका हुक्म ना मानने के लिए मुझे माफ करना बा पर अगर मुझे एक मर्द की शक्ल में इस जंग को लड़ना होता तो मैं ऐसा ही करती तो इस तरह बहादुर मुलान रुक सत हुई सिपह सला� पर वो इससे भी वाकिफ थी कि अपने मुल्क के लिए उसका प्यार और अपने वालिद के लिए उसकी मोहब्बत उसके दिल की गहराई से निकली है। इस वक्त उसे परवाह नहीं कि वो मर्द है या खातून। वो एक जंगजू थी। तुमने कहा तुम्हारा नाम है चेंग। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जंग लड़ने की तुम्हारी हुनर कैसे है? ओ, पर मुझ पर यकीन कीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे तुम्हारा जुनून पसंद आया, चेंग। हम कल से तुम्हारी चंगे तालीम शुरू कर देंगे। मुलान पक्के इरादे वाली ताकतवर और सिप की पक्की थी। उसने बहुत मेहनत की अपनी तलवारबाजी का हुनर चमकाने के लिए। वो बहुत जल्दी सीखती थी। जब हर कोई आराम उसके साथ ही जंजू, उसके अथमाद और मुल्क के लिए उसके जनुन से बहुत मुतासिर थे, पर कोई और भी था जो मुलान के जंगे तालीम से मुतासिर हुआ था। ये था रखवाला ड्रैगन मूशू। मूशू को मुलान की मदद करने के लिए उसके पुरखों ने भेजा था। जब मुलान ने अपना घर वहाँ पहाड़ों पर छोड़ दिया, उसकी माँ � फिक्र मत करो वो एक बहादुर लड़की है उसका दिल सोने का है मूशु एक रखवाला ड्रैगन है वो मुलान की रखवाली करेगा और इस तरह मूशु हमेशा मुलान पर नजर रखता मुलान को तो ये पता भी नहीं था कि उसका एक रखवाला ड्रैगन है पर मूशु ने कभी उसे अपनी नजरों से जुदा नहीं होने दिया आ, देखो तो उसे अपने हुनर को साबित करने के लिए एक मौके का हक है। मूशु ने फैसला किया एक नकली खत लिखने का जिसमें लीशान को हुक्म दिया गया कि वो पहाड़ों की तरफ कूच करे। हंस ने शहर पर हमला कर दिया है। हमें हुक्म दिया गया है कि हम पहाड़ों की तरफ कूच करें और बाकी के कबीलों को नेस्ता नाबुद कर दें। کہ شاہی فوج بس ایک غلطی کرے ہنس نے شاہی فوج پر हमला کیا وہ ہنس کے مقابلے گنتی میں بہت کم تھے وہ لڑے اور خوب لڑے پر اس کوی کوئی فائدہ نہیں دا اچانک رکھو میرے پاس ایک آخری توپ لی اور اسے پہاڑوں کے س سے چلایا اس برف کو پہاڑوں سے سرکا دیا اور فارن ہنس برف نیچے دفن ہو ये ये हम फतेमंद वूहू ये ये हम फतेमंद हुए ये ये हम फतेमंद हुए।, फते हुए पर तो उसने मुलान को भी जख्मी कर दिया था वो जमीन पर गिर हर कोई उसके आसपास इकट्ठा हो गया जैसे ही एक सिपाही ने उसे उठाने की कोशिश की उसका टोप निकल आया और उसके लंबे घने बाल हवा में उड़ने लगे ओ मुझे पता नहीं था कि चेंग इतने लंबे बाल हैं मेरी टोपी मेरी टोपी कहां है تمہاری آواز کو کیا ہو گیا چینگ؟ کیا تمہاری گلے میں چوٹ لگی؟ رک جاؤ، تم چینگ نہیں ہو، تم تو ایک مرد بھی نہیں ہو تم ایک خاتون ہو، مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ مجھے معاف کرنا سپاہ سلاحر، میں آپ کے دشمن نہیں ہوں میں فا ملان ہوں، فا شاہوں کی بیٹی میرے اببہ بیمار تھے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ خود کو اور زیادہ زخمی کریں مجھے اپنے ملک سے محبت ہے لیکن خاتونوں کو جنگ میں لڑنے کی اجازت نہیں اس لئے م ताकि मैं जंग लड़ सकूं। मेरा कोई गलत रागा नहीं था। लेकिन तुमने गलत किया है। तुमने हमें धोखा दिया है। तुम्हारी जान बखता हूं क्योंकि तुमने हैंस को सिक्कश देने में मेरी मदद की है। पर अब तुम और नहीं लड़ सकती। इसी पल अपने काम वापस चली जाओ और कभी वापस मत आना। मुलान पूरी तरह ट ओ नहीं हंस वो अभी भी जिंदा है नहीं वो शहर की तरफ कूच कर रहे हैं मुझे सिपा सलार को आगाह करना होगा मुलान लीशान की तरफ दौड़ते हुए गई सिपा सलार सिपा सलार तुम वापस आने की जुर्रत कैसे की सिपा सलार हम जिंदा हैं वो शहर की तरफ कूच कर रहे हैं हमारे शहंशाह खतरे में हैं نہیں، پر محرمانی کر کے، اب میں کیا کرو؟ نہیں، میں شکست قبول نہیں کروں گی، مجھے کوشش کرنی ہوگی، میں اپنے شہنشاہ اور اپنے ملک کو بچاؤں گی مولان نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اکیلے ہی ہنس کو روکے گی، اس نے اپنا گھوڑا لیا اور شہر کے لیے نکل پڑی اس درمیان؟ میں اس چینگ پر بھروسہ کرنا کیوں چاہوں میرا مطلب اس مولن پر؟ اور اس نے یقیناً میری فاؤج کو بچایا تھا और उसने उम्दा तलवारबाजी की हुनर दिखाए थे क्या हो अगर वो सच बोल रही हो और शहंशाह की जानवा वाकई खतरे में हो मैं ऐसा नहीं होने दे सकता मेरी निगरानी में तो हर किसी भी नहीं मैं इसी वक्त फौज को शहर की तरफ रवाना करता हूं और इस तरह मुलान निकल गई शहर और अपने शहंशाह की हंस से इसका मतलब शैनियू पहले ही महल में घुस आया है। मुझे अपने शैनशा की हिफाजत करनी होगी। मुलान फारन ही महल की तरफ बढ़ी और उसने देखा कि उसका शैनशा पहले से ही कैद कर लिया गया है। नहीं, अब मैं क्या करूं? रुको, मेरे पास एक तस्वीर है। ओ, बहादुर शैनियू, मैं तुम्हें जिंदा देखकर बहु कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता हसीन जवान लड़की यही मैंने उनसे कहा था पर वो तो हँसता रहा और उसने कहा कि कि तुम उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ और ये कि तुम रुको वो कौन है चैंग! चैंग? चैंग कौन है शाही फौज का एक जंजू वो जिसने तुम्हारे सिपाहियों को वहाँ ऊपर बर्फ में दफन कर दिया। ओ, वो उसने ये भी कहा कि अगर तुम नहीं मरे तो तुम्हें मुकाबले के लिए ललकारेगा और अपने हाथों से तुम्हें शिकस्त देगा पर उसे नहीं पता कि तुम जिंदा हो वो छत पर है तुम मेरे पीछे वहां तक क्यों नहीं आते और खुद पहले हमला क्यों नहीं करते तुम्हारी बात मुझे पसंद आई सिपाहियों शाहिनशाह को जाने मुलान ने फारग फारहनी उसे पीछे से धक्का दिया और अपने कपड़ों के नीचे से अपनी तलवार निकाली क्या वो चेंग कहां है और तुम्हारे हाथ में ये तलवार चेंग वो जिसने बर्फ के नीचे तुम्हारे सिपाहियों को दफन कर दिया वो तुम्हारे सामने खड़ा है हमारे रियाया पर हमला करने की जुर्रत कैसे हुई मैं इस � <laughs> पिक्र मत करो, मैं तुम पर तरस नहीं खाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शैन्यो को शिकस्त दे दी गई। मुलान सीढ़ियों से नीचे आई अपने शैनशाह को बचाने, पर वो हैरान थी। सिपहसलार लीशान। सिपहसलार लीशान और उसकी फौज ने शैनशाह को पहले ही आजाद कर दिया था। ہر کو یہ جان گیا کہ اب شین یو مر گیا ہے ہنس گرفتار کر لیے گئے اور قید کھانے میں ڈال دیے گئے لوگ ناچے اور انہوں نے جشن منایا ہنس پر اپنی فتح کے لیے خین چین نے اپنے جاباز جنگجو کے لیے خوشیہ منائی فا مولان کو شاہی فوج کی طرف سے بہادری کی शیل دی گئی مولان نے اس عزت افضائی کو قبول کیا اس نے شہنشاہ کا شکریہ آدھا کیا اور اپنے خاندان کے پاس واپس آئی اوہ oh, مولان हमें इतनी खुशी है कि तुम सही सलामत हो। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। मुझे माफ कर दीजिए अब्बा। नहीं मेरी बच्ची, मुझे तुम पर फक्र है। मुझे भी तुम पर नाज है। क्या तुम कौन हो? मैं रखवाला ड्रैगन हूँ। मैं हमेशा उनकी रखवाली करता हूँ जिनमें खुद को साबित करने का जज्बा होता है। तुमने � تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خاتونیں کچھ بھی کر سکتی ہیں اگر وہ اس میں اپنا دل لگا دیں ہاں اور مجھے ناز ہے کہ میری ایک بیٹی ہے